इन उपनिषद तृतीय खंड तद्य द्रवत तम वो भावार अग्नि तेजी से उस यक्ष के पास गए यक्ष ने उनसे पूछा तुम कौन हो अग्नि ने कहा मैं ही प्रसिद्ध अग्नि हूँ और मैं ही जात वेदा जन्म से ही अर्थ जन्मसे भाष्य तक्षक्षम अद्रवत् तम चतवृक्षिषुम तत्समीपे अप्रगल्भवादिभूत प्रति अभासत को असी एवं पृष्टो अग्नि अब्रवीत अग्नि वय अग्निनामा अहम् प्रसिद्धो जात जातवेदा च नाम प्रसिद्धतया आत्मा इति वे यक्ष की ओर गए पूछने की इच्छा से उनके पास जाकर सहम कर मौन हुए अग्नि को उन यक्ष ने कहा तुम कौन हो इस प्रकार ब्रह्म के द्वारा पूछे जाने पर अग्नि अपने दो नामों से प्रसिद्ध बताकर आत्म प्रशंसा करते हुए बोले मैं अग्नि नाम वाला प्रसिद्ध जात वेद हूँ तस्म तयी किम वीरियमीदम दहेयम् दहेय यदीदम इति। भावार्थ यक्ष ने पूछा तुम जैसे प्रसिद्ध नाम गुण वाले में क्या क्षमता है अग्नि ने उत्तर दिया इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब मैं जला सकता हूँ भाष्य एवं प्रसिद्ध क्युं प्रसिभ्यां इती। प्रसिभ्यां इती तो एव उतव ब्रह्म अवोचत तस्विद गुणनामतीयि किं वीर साम्यमित सो अब्रवीद इदम जगत्सर्व दहेय भस्मी यदिद स्थरादी पृथिव्या पृथिव्यापलक्षण यक्षस्थम अभी दह्यते अग्निना ऐसा कहने वाले अग्नि ब्रह्मे कह ऐसे प्रसिद्ध नाम गुण वाले तुम में क्या सामर्थ्य है उस अग्नि ने कहा स्थावर जंगम चर अचर रूप इस संपूर्ण जगत को मैं जलाकर भस्म कर सकता हूं पृथ्वी के उपलक्षण से यहाँ तात्पर्य है कि अंतरिक्ष में भी जो कुछ है अग्नि उन सबको जला सकते हैं तस्मय त्रिलम यदावेत तद दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवन त्र शुम स निवृत निवर्त, निवृत्ते नए यक्षे तद्य यक्षमिति यक्ष ने उन अग्नि के समक्ष एक तिनका रख कर कहा इसे जलाओ अग्नि पूरे जोश के साथ उस तिनके पा, के पास गए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 सर्वत्र इति उक्तः मुंच समीपम् गतवान् सर्व तत्ण्रेय तृणसमीप गांव सर्वत्साह वेगेन ग्वा तत्श न इस प्रकार अभिमान करने वाले उन अग्नि के समक्ष ब्रह्म ने एक का रखा केवल इस तिनके को मेरे सामने जला दो यदि नहीं जला सकते तो सर्वत्र जलाने का अपना अभिमान छोड़ दो ब्रह्म के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे उस तिनके के पास गए और उसे उत्साहजनित उस वेग के साथ जाकर भी उसे जला नहीं सके सह जातवेदाह तृणम दग्धुम अशक्तो वृणत्यो हत प्रति तद यक्षाव प्रतिगतवान् न निवृत्त यक्षम अशकम् यक्षम अहम् सकवान्न विशेषतः यद् विशेषत यक्षम इति वे अग्नि तिनके को जलाने में असमर्थ होकर तथा अपनी प्रतिज्ञा भंग हो जाने से लज्जित होकर यक्ष के पास से चुपचाप देवताओं की ओर लौट आए और कहा इस यक्ष को मैं भली भांति जान नहीं सका कि यह पूज्य मूर्ति कौन है